पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र सत्रा प्राण मयकोष मनोमय कोष रूपी चिमनी पर चौथी चिमनी पाँच कर्मेंद्रियों और पांच प्राणों की चढ़ी हुई है जिसको प्राण मयकोष कहते हैं प्राण और इंद्रियों का विकार रूपी यह प्राण मय कोश आत्मा को आच्छादित करके वक्तृत्व रहित आत्मा को वक्ता दातृत्व रहित आत्मा को दाता गति रहित आत्मा को गतिशील क्षुधा पिपासा रहित आत्मा को क्षुधा पिपासा युक्त आदि नाना प्रकार के विकारों से युक्त जैसा प्रकट करता है इस प्राणमय कोष में, में क्रियाशक्ति वर्तमान होने से यह कार्य रूप होता है ये तीनों विज्ञानमय मनोमय और प्राणमय कोष मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं इस सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा का नाम तेजस है अन्न चौथी रूपी चिमनी चिमनी पर पांचवी स्थूल शरीर की है, है। जो अन्न कोश कहलाता है। यह से से बने हुए रज उत्पन्न होता है और अन्न से ही बढ़ता है इसलिए इसको अन्नमय कहते हैं इस अन्नमय कोष के कारण अपरिचिन्न अविभक्त आत्मा परिचिन्न तथा तो विभक्त और ताप रहित आत्मा तापयुक्त अजर अमर अजन्मा आत्मा जरा मृत्यु और जन्म से युक्त प्रतीत होता है इस अन्न में कोष को ही स्थूल शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर सहित आत्मा को विश्व कोश संबंधी चित्र शुद्ध आत्म तत्व ज्ञान प्रकाश आत्म ज्योति पहला दूसरा आनंद में कोश चित्त महत्त्व प्रथम चिमनी कारण शरीर कारण शरीर के संबंध से सबल स्वरूप आत्मा की संज्ञा प्रज्ञा तीसरा विज्ञानमय कोश बुद्धि अहंकार दूसरी चिमनी चौथा मनोमय कोश मन पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ सत्यरूप तीसरी चिमनी पाँचवा प्राणमय कोश पाँच कर्मेंद्रियाँ शक्तिरूप पांच प्राण चौथी चिमनी छठवा अन्नमय कोश, पाँचों भूतों से बना हुआ स्थूल शरीर स्थूल इंद्रियां, पांचवी चिमनी स्थूल शरीर स्थूल शरीर के संबंध से सबल स्वरूप आत्मा की संज्ञा विश्व